पत्रावली एक सौ तिरालीस श्री आला सिंगा पेरूमल आदि मद्रासी शिष्यों को लिखित न्यूयॉर्क उन्नीस नवंबर अठारह सौ चौरानबे वीर हृदय युवकों तुम्हारा ग्यारह अक्टूबर का पत्र कल पाकर बड़ा ही आनंद हुआ यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है जैसे भी हो सके हमें संघ को दृढ़ प्रतिष्ठा और उन्नत बनाना होगा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 न यश काम आता है न विद्या प्रेम ही से सब कुछ होता है चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना सकता है अब हमारे सामने समस्या यह है कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं हमारे पूर्वजों ने धार्मिक विचारों में स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें एक आश्चर्यजनक धर्म मिला है पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और इसके फलस्वरूप हमारा समाज एक शब्द में भयंकर और पैसाचिक हो गया है पाश्चात्य देशों में समाज को सदैव स्वाधीनता मिलती रही इसलिए उनके समाज को देखो दूसरी तरफ उनके धर्म को भी देखो उन्नति की पहली शर्त है स्वाधीनता जैसे मनुष्य को सोचने विचारने और उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए वैसे ही उसे खान पोशाक पहनावा निवाह, शादी हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए जब तक कि वह दूसरों को हानि न पहुंचाए। हम मूर्खों की तरह भौतिक सभ्यता की निंदा क्या करते हैं अंगूर खट्टे हैं ना, उस मूर्खोचित बात को मान लेने पर भी यह कहना पड़ेगा कि सारे भारतवर्ष में लगभग एक लाख नर नारी ही यथार्थ रूप से धार्मिक हैं अब प्रश्न यह है कि क्या इतने लोगों की धार्मिक उन्नति के लिए भारत के तीस करोड़ अधिवासियों को बर्बरों का साथ जीवन व्यतीत करना और भूखों मरना होगा क्यों कोई भूखों मरे मुसलमानों के लिए हिंदुओं को जीत सकना कैसे संभव हुआ यह हिंदुओं के भौतिक सभ्यता का निरादर करने के कारण ही हुआ सिले हुए कपड़े तक पहनना मुसलमानों ने इन्हें सिखलाया क्या अच्छा होता यदि हिंदू मुसलमानों से साफ ढंग से खाने की तरकीब सीख लेते जिसमें रास्तों की गर्द भोजन के साथ न मिलने पाती भौतिक सभ्यता यहीं तक की विलासता में ताकि भी जरूरत होती है क्योंकि उससे गरीबों को काम मिलता है रोटी रोटी मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ पर रोटी नहीं दे सकता वही स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा राम कहो भारत को उठाना होगा गरीबों को भोजन देना होगा शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहित प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा पुरोहित प्रपंच की बुराइयों और सामाजिक अत्याचारों का कहीं नाम निशान न रहे सबके लिए अधिक अन्न और सबको अधिकाधिक सुविधाएँ मिलती रहे हमारे मूर्ख नौजवान अंग्रेजों से अधिक राजनीतिक अधिकार पाने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं इस पर अंग्रेज केवल हंसते हैं स्वाधीनता पाने का अधिकार उसे नहीं जो औरों को स्वाधीनता देने को तैयार ना हो मान लो कि अंग्रेजों ने तुम्हें सब अधिकार दे दिए पर उससे क्या फल होगा कोई न कोई वर्ग प्रबल होकर सब लोगों से सारे अधिकार छीन लेगा और उन लोगों को दबाने की कोशिश करेगा और गुलाम तो शक्ति चाहता है दूसरों को ग़ुलाम बनाने के लिए इसलिए हमें वह अवस्था धीरे धीरे लानी पड़ेगी अपने धर्म पर अधिक बल देते हुए और समाज को स्वाधीनता देते हुए प्राचीन धर्म से पुरोहित प्रपंच की बुराइयों को एक बार उखाड़ दो तो तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म उपलब्ध हो जाएगा मेरी बात समझते हो न भारत का धर्म लेकर एक यूरोपीय समाज का निर्माण कर सकते हो मुझे विश्वास है कि यह संभव है और एक दिन ऐसा अवश्य होगा इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मध्य भारत में एक उपनिवेश की स्थापना करना है जहां तुम अपने विचारों का स्वतंत्रता पूर्वक अनुसरण कर सको फिर से ही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे इस बीच एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाए खोलते जाओ अभी केवल धर्मभित्ति पर ही इसकी स्थापना करो और अभी किसी उथल पुथल मचाने वाले सामाजिक सुधार का प्रचार मत करो साथ ही इतना ध्यान रहे कि किसी मूर्खता प्रसूत कुछ संस्कारों को सहारा न देना जैसे पूर्व काल में शंकराचार्य रामानुज तथा चैतन्य आदि आचार्यों ने सबको समाज समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था वैसे ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ काम करो काम करो नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ निस्वार्थ हो और कभी एक मित्र को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो अनंत धैर्य रखो तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी भारत का कोई अखबार या किसी के पते पर अब मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं मेरे पास उनके ढेर जमा हो गए अब बस करो अब इतना ही समझो कि जहाँ जहाँ तुम कोई सार्वजनिक सभा बुला सके वहीं काम करने का तुम्हें थोड़ा मौका मिल गया उसी के सहारे काम करो काम करो काम करो औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्ष्य है मैंने श्री अय्यर को अलग पत्र नहीं लिखा पर अभिनंदन पत्र का जो उत्तर मैंने दिया शायद वही पर्याप्त हो उनसे और मेरे अनान्य मित्रों से मेरा हार्दिक प्रेम सहानुभूति और कृतज्ञता ज्ञापन करना वे सभी महानुभाव हैं हाँ एक बात के लिए सतर्क रहना दूसरों पर अपना रोब जमाने की कोशिश मत करना मैं सदा तुम्ही को पत्र भेजता हूँ इसलिए तुम मेरे अन्य मित्रों से अपना महत्व प्रकट करने की फिक्र में न रहना मैं जानता हूँ कि तुम इतने निर्बोध न होगे पर जो तो भी मैं तुम्हें सतर्क कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ सभी संगठनों का सत्यानाश इसी से होता है काम करो काम करो दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही जीवन है मैं चाहता हूं कि हम में किसी प्रकार की कपटता कोई मक्कारी कोई दुष्टता न रहे मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूं, सत्य पर निर्भर रहा हूं, जो कि दिन के प्रकाश की भांति उज्ज्वल है मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह धब्बा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए यहाँ तक कि परोपकार करने के लिए दुरंगी चालों से काम लिया था दुराचार की गंध या बदनीयती का नाम तक न ना रहने पाए किसी प्रकार का टाल मटोल या छिपे तौर से बदमाशी या गुप्त सटता हम में न रहे पर्दे के आड़ में कुछ न किया जाए गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का कोई भी दावा न करे यहाँ तक कि हम में कोई गुरु भी न रहे मेरे साहसी बच्चों आगे बढ़ो चाहे धन आए या ना आए आदमी मिले या ना मिले क्या तुम्हारे पास प्रेम है क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है बस आगे बढ़ो तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा भारत से प्रकाशित थियोसाफिस्टों की पत्रिका में लिखा है कि थियोसाफिस्टों ने ही मेरी सफलता की राह साफ कर दी थी ऐसा क्या बकवास है थियोसाफिस्टों ने मेरी राह साफ की सतर्क रहो जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो सत्य पर डटे रहो बस तभी हम सफल होंगे शायद थोड़ा अधिक समय लगे पर सफल हम अवश्य होंगे इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं इस तरह काम करो कि मानो तुम में से हर एक के ऊपर सारा काम आ पड़ा है भविष्य की पचास सदियाँ तुम्हारी ओर ताक रही हैं भारत का भविष्य तुम पर ही निर्भर है काम करते जाओ पता नहीं कब मैं स्वदेश लौटूंगा, यहाँ काम करने का बड़ा अच्छा क्षेत्र है भारत में लोग अधिक से अधिक मेरी प्रशंसा भर कर सकते हैं पर वे किसी काम के लिए एक पैसा भी ना देंगे और दे भी तो कहां से वे स्वयं भिखारी हैं ना, फिर गत दो हजार या उससे भी अधिक वर्षों से दे परोपकार करने की प्रवृत्ति ही खो बैठे हैं राष्ट्र जन साधारण आदि के विचार वे अभी अभी सीख रहे हैं इसलिए मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं करनी है आगे और भी विस्तार से लिखूंगा। तुम लोगों को सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च तुम्हें फोनोग्राफ के बारे में और पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं अभी खेतले से मुझे खबर मिली है कि वह अच्छी दशा में वहाँ पहुंच गया है विवेकानंद